वो देवा नाम चारु तवो देवा नामसी नामसी चारु देवोसी देवों में विद्वानों वसुओं के भी वसु हैं आश्रय देने वालों के भी आश्रयदाता है अरुधरे और ज्ञान दान श्रेष्ठ कार्य आदि श्यामा तब सप्रथमे आपके आश्रय में पालन में हम और वयंतव। लिए पहली बात आई है कि बुक क्या है देवान देव विद्वानों का भी विद्वान है उ व्यवस्था प्रबंध संचालन जो जैसे कि विद्वानों के द्वारा ही होता है भी समूह है वो घर है कोई संस्था है राज्य है देश है यह जो अनुभवी लोग होते हैं बड़े लोग होते हैं जानकार लोग होते हैं बुद्धिमान होते हैं यही संचालक होते हैं इसके घर में भी जो सदस्य अधिक बुद्धिमान होता है होता है वही मालिक बनता है वहां बनाया भी जाता है नहीं तो वो बन ही जाता है लेकिन अधिक बुद्धिमान होता है तो उसको ही बनाते हैं मालिक यही होता है और एक स्वाभाविक स्थिति है उत्तरा में जा रहे हैं दो व्यक्ति हैं। एक किसी को आगे कर लेंगे एक एक को। हो जाएगा एक आगे हो जाएगा। आगे अधिक उसमें अनुभव है देखा है वो आगे वहां हो ही जाएगा जिसका नहीं देखा है स्वभाव से पीछे होगा हो ही होगा ना ऐसे ही उत्तरा में भले हम दो व्यक्ति जाएंगे पर सारे काम दो मिलके नहीं करते हैं आगे पीछे हो जाता है ऐसे ही समाजों में भी संस्थाओं में भी होता है वैसे यद्यपि जो आता है कि बहुत जो मूर्ख होता है ना बाबाओं की संस्थाओं में अब बना तो दिया जाता है लेकिन काम नहीं चलता उनसे पालन जो होता है दूसरे से होता है वो उनकी केवल मुहर लगती है हस्ताक्षर होता है और कोई काम नहीं होता है तो संचालन का जो काम होता है विद्वानों हो का ही होता है बुद्धिमानों का होता है अभिप्राय होता है बुद्धिमानों का क्यों होता है उनके ऊपर अधिकार दूसरे का नहीं हो पाता है वो जो होते हैं, वो आपस में बहुत अधिक लोग मिलकर रह जाते हैं इन विद्वान नहीं रह पाते हैं इसीलिए क्योंकि उबर का व्यक्ति होता है एक दूसरे पर नहीं कर पाता है नियंत्रण और क्षेत्र ऐसा है कि कोई न कोई त्रुटि तो होगी कहीं से सकता है जो बहुत बड़ा विद्वान है वो भी लिखने में गलती कर दे और जो बच्चा भी लिख रहा है वो भी ठीक लिख सकता है उसको और वर्ण तो है लेकिन थोड़ा सा भी मन इधर उधर हुआ उसका वो लिख देगा गलत भूल हो जाएगी और ऐसा तो इसका क्षेत्र है बुद्धि का जो क्षेत्र होता है थोड़ा सा भी अनवधान हुआ और दोष आ जाते तो विद्वानों में यही कारण होता है कि त्रुटियां फटाफट निकलती है इसमें। बहुत अधिक होते हैं उसमें तो इतनी त्रुटियां दिखती नहीं है बनती नहीं है उसमें हर में आगे तो जाने नहीं देना चाहेगा किसी को ना तो वो पकड़ के रखता है गिनता रहता है कहाँ करेगा ये भूलो और लेकिन जो व्यवहारिक स्थितियां दिखती है ना ये होता है कि नहीं हो पाता है इस कारण से बलपूर्वक कहा गया है ऐसा करो स्वभाव से नहीं होगा से होगा ये और वो भी बाकी एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा इसको इसलिए सामूहिक संगठन बना दिया जाता है संगठन का अधिकार लगा देने पर अब नहीं दोष आता है कोई भी जो व्यक्ति होता है एक संस्था में एक सदस्य जो होता है वो किसी एक व्यक्ति के नीचे नहीं है अब उस सभा के नीचे होता है वो सभा का जो प्रधान है ना जैसे मान लिया कि तो प्रधान के नीचे नहीं है ना उस प्रधान के साथ बाकियों का मत जुड़ा हुआ है तो अगर कोई प्रधान ये समझता है कि मेरा सब कुछ है तो ये भूल है उसका नहीं होता है वो उसको तो मान्यता दे रखी है ना लोगों ने कि केवल तुम संचालित करो शक्ति उसकी थोड़े है वो तो वो ऐसी स्थिति में फिर दूसरे को मानना पड़ता है वो तो जो सदस्य होते हैं उसके जो अवयव होते हैं वो एक की नहीं मान रहा है वो पूरे को मान के चलना होता है वहां चल रहा है पते अकेले के लिए है ये अकेले में जब दो की तुलना करेंगे तो एक आगे पीछे होगा फिर उसमें त्रुटियां तो तो होती रहेगी होता है कि उसको सामूहिक बना दो जैसे देश चलता है उसमें देश तो प्रधानमंत्री जो भी राष्ट्रपति अकेला होता है ना वो मुहर उसकी लगती है लेकिन अकेले कुछ कर सकता है क्या वो जो शासन चलता है उसके अकेले से चलता है क्या राष्ट्र के नाम से हर्ष में होता है ना संस्था के नाम से संगठन में नहीं दोष आएगा किसी को अपने में एक सामुदायिक नियम होगा सामूहिक नियम होगा दिन रहना चाहिए जैसे दसवा नियम आया ना प्रतीत कार्य नियम में तो स्वतंत्र ही रहेगा लेकिन जो सामाजिक सामूहिक नियम है वो तो किसी एक व्यक्ति के आश्रय से नहीं बनते हैं। वो कईयों को मिलाकर के समन्वय पूर्वक होता है तो ऐसे चलने में फिर दोष नहीं आता है किसी के ऊपर अनुचित दबाव नहीं आएगा तब वहीं वहीं आता आता है या आता है या विरोध जहां ये स्थितियां नहीं है, जब लगता है तो दबाव की स्थिति बनती है। व्यक्तिगत नहीं होगा तो दबाव की स्थिति नहीं बनेगी संचालक जो होगा वो अपने नाम से करने लगेगा तो सामने वाले में आएगा तो सामूहिक नियम चाल लगा लगाता है तो कोई दोष नहीं है फिर नहीं अगर मानता है तो वो दोषी है नहीं? जैसे विद्वानों के ऊपर अनुशासन करना कठिन है अनलो जो करता है अनुशासन तो उसकी तो महत्ता ही है ना ये विशेषता है ये भी नहीं कर सकता नियंत्रण में उसका जो नियंता है तो वो तो बहुत विशिष्ट होगा ना कहा जा रहा है कि देवों का देव है वो विद्वानों का भी विद्वान है ये विद्वान ही इतने बड़े होते हैं सारा संसार जिनके हाथ में होता है इससे एक, एक होते हैं, किसी को नहीं समझते हैं ये मेरे बराबर है ये ऊपर वो बैठा हुआ है प्रतिद्वंदिता बुद्धि से भी देखेंगे प्रतिद्वंद दृष्टि से भी तो क्या है वो बड़ा है तरह की भावनाएं चलती ना एक तो होती है कि आदर भावनाएं होती है भावना होती है प्रतिद्वंदी भावना में भी मानना जाता है शक्ति पूर्वक माननी पड़ती है वहां होता है कि नहीं श्रद्धा से या आत्मीयता से मान लेना दया जो पूर्वक मान लेना एक कठोरता से मानना होता है तो जो दुष्ट व्यक्ति होता है कठोर व्यक्ति होता है वो कोमल बातें नहीं समझता कोमल अधिकारों को नहीं स्वीकार करता है उसके ऊपर दो डंडा चाहिए केवल उसी की भाषा समझता है वो नियम होते हैं आदेश होते हैं वो कोमल कभी नहीं होते हैं। ही होगा चाहे कुछ भी होगा इसलिए होता है कि सामान्य जो व्यक्ति होता है जो नियम के उल्लंघन करने वाले होते हैं वो कोमल भाषा को नहीं समझते हैं उसको घर समय दंड व साथ में जोड़ा रहेगा या उसके शब्द वाक्य जो भी रहेंगे ऐसे कठोर होंगे लेकिन ये अच्छा नहीं होता है उत्तम नहीं है ये जो श्रद्धा से कहा माना जाए और दया कोमलता से कहा जाए इसे प्रीति जो होती है ना जहां कठोरता नहीं होती प्रीति वहीं बनती है उमलता वाला जहां भाग होगा प्रीति वहीं बनेगी कठोरता वाली में नहीं बनेगी उत्पन्न होता है। तो लेकिन आने के लिए व्यवस्था होती है अनुशासन चलाने वाले को कठोरता करनी पड़ती है क्योंकि अनुशासित जो है नहीं मानता है अब क्या है ईश्वर के अंदर दोनों विशेषताएं है कला ही भाग नहीं है केवल जैसे कलाया था रुद्र है वो रौद्र रूप में भी अनुशासन कर लेता है वो और पिता के रूप में भी मित्र के रूप में भी करता है वो दोनों चीजें है उसके अंदर अपनी बुद्धि को देखना है कि हम ईश्वर को प्रायः इसलिए नहीं स्वीकार करते हैं कि उसके अंदर हमको कठोरता नहीं देखती है डरते नहीं है हम केवल उसको मानते हैं या स्थान देते हैं जो हमको दबा सकता है जो हमको नहीं दबा सकता है ना उसको कुछ नहीं समझते हम यही उड़ाते रहते हैं उसको तो यही स्वभाव हमारा क्या है ईश्वर के निषेध करने में आंतरिक रूप से मन में ते स्थान ईश्वर को इसलिए कहीं दबाव उसका दिखता नहीं है हमको तो है ही नहीं फिर करना क्या है इसके लिए मानो ही नहीं आंतरिक वृत्ति है इस वृत्ति को अपने को देखना है इसको इस तरह से ही कि उसके अंदर कठोरता भी है उसके अंदर उग्रता भी है उसके अंदर बलाधिक है यानी जैसे हम यहाँ किसी विद्वान के अधीन हो जाते हैं अधिक बुद्धि आपको देखेगा ना जिसे व्याख्यान देने में डर क्यों लगता है अकेले आदमी कितना बोल लेता है कमरे में या कहीं मन में एक घंटे से ज्यादा बोलेंगे आप दिया जाए तो पांच मिनट में समाप्त हो जाता है सारा वहां क्या होता है वहा अकेले में कोई नहीं था कि गलती निकाल लेगा ये सपाट चल रहा था अपना प्रभाव पूरा क्योंकि कोई नहीं सुन रहा है उसको गलती जहां हो गई और यहाँ दिखता है अच्छा ये भी पकड़ सकता है वो भी पकड़ लेगा गलत तो पकड़ लेगा हमको तो यहां भी यही चलने लगता है मन में वो अपना प्रवाह भूल जाता है इसीलिए वो सामने देखने लगता है अच्छा ये भी बैठा है ये भी बैठा है तो पकड़ लेगा मेरी बात तो ना प्रवाह टूट गया ना अंदर वो अंदर प्रवाह टूटने के कारण भूल जाता है फिर व्यक्ति वहां ये नहीं थी स्थिति वहां देख नहीं रहा था कौन पकड़ेगा तो नहीं पकड़ेगा तो मन एक में लगा हुआ था और यहां अब उस पक्ष में नहीं जाकर के दूसरे में लग गया वो वाला प्रवाह पकड़ना भूल गया शब्दों को इसलिए याद हो भी भूल जाता है व्यक्ति वही कालांतर में जब नहीं भूलता है उसमें होता है फिर वो वक्ता पर श्रोता पर ध्यान नहीं देता है उसको पता हो जाता है कुछ नहीं करते हैं ये हाँ सुनते रहेंगे कुछ नहीं करने वाला तो फिर वो कुछ भी बोलता रहेगा वो व्यक्ति जो नहीं परवाह करता है ना सामने वाले की वो ही फिर देखेंगे कुछ भी बोलेगा और कालांतर में ऐसा हो जाता है पहले ये झिझक रहती है कि क्या कहेगा वो बाद में वो होता है कुछ कहता है तो है ही नहीं कोई उस वस्तुता एकाध कोई होता है जो कुछ बोलता है वैसे तो प्राय नहीं बोलते हैं लेकिन पहले नहीं होता है अपने को ऐसा बाद में हो जाता है कुछ नहीं बोलने वाला ये और बोल भी दिया तो क्या कर लेगा ऐसा होने के बाद अब वही व्यक्ति फिर अनगल बोलने लग जाता है सीमा में वो भी नहीं रहता है तो यहाँ झिझक ये जो है झिझक होती है एक वो झिझक यही कुछ नहीं है वो डरता है वहां उससे कि सामने वाला मेरा निकाल देगा और कोई डर नहीं होता है वहा तो अब उस दोष को हटाने का क्या होता है कि अगर आप जो बात कहने जा रहे हैं वही बात अगर आपको स्पष्ट है ना पूरी तरह से अब आपको नहीं डर लगेगा उसमें आपको डर होता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा जो भी होगा या उस संदेह है उस विषय विषय संदिग्ध नहीं है तो नहीं लगेगा फिर या तो ये हो कि विषय संदिग्ध नहीं हो या फिर हो कि सामने कुछ नहीं कहेगा उस तो स्थितियों में फिर दोष नहीं, आए। नहीं आएगा उसमें कोई अवरोध नहीं आएगा व्याख्यान में जैसे विद्वानों से हम अपने आप डरते श्रोता वो हमको बोला नहीं था उसने श्रोता ने लेकिन हम स्वाभाविक डर जाते हैं ये कुछ न कुछ करेगा ठीक यही चीज वस्तु बल उसमें है ईश्वर में ये विद्वान के ऊपर अगर वो बैठा हुआ है तो इतना जानकार है ना वो ये तो विद्वानों पर विद्वान कौन अध्यक्ष बनाया जाता है जो छोटे को तो नहीं बना देते ना विद्वान लोग वो कोई कोई बनाते हैं साहब चलो ठीक है आयु से ही सही कैसे लेकिन देना पड़ता है ना बट अपन अपने से ऊपर तभी तो बैठाएगा वो ऐसे नहीं बैठा सकता है अभी है ही वो बड़ा देवों का देव कह रहा है तो उसका मतलब है ये सारे गुण उसके अंदर है ही जो गुण हमें यहाँ छाटने पड़ रहे हैं न इनमें देखने पड़ रहे हैं और जिस नियम न्याय के आधार पर हम इसको बैठाते हैं इसका मतलब है कि वो सारे गुण है उसमें वही गुण है इसीलिए वो विद्वानों का विद्वान है देवों का देव है वो विद्वानों को जो अपेक्षा चाहिए जिस कारण से उस पर अनुशासन हो सकता है वो गुण उसके अंदर है इस कारण से वो विद्वानों का विद्वान है धन में भी क्या होता है वो देखता है वैसे भी अधिकार है उसको कार्य को भी कर्म को भी देखता है भावना को भी देखता है ज्ञान को भी देखता है इसलिए तीनों क्षेत्र कर्मों का दंड देता है वाचनिक का भी देता है मन में जो मिथ्या संकल्प हम करते हैं वो भी कर्म होता है और उसको भी दंड देता है मानसिक दोषों का दंड जैसे दिया है ना कि वो ऐसे घर में उत्पन्न होता है जब भोग नहीं सकता वो बेचारा देखता रहता है उसको खाने को नहीं मिलता है दूसरे सामने खाते रहते हैं घरों में रहते हैं तो सुविधाएं की जितनी सो नहीं सकता वेदना कई ऐसे नौकर होते हैं जो पकड़े जाते हैं बिस्तरों पर सो जाते हैं बिछा कहती है कि मैं इसका उपभोग करू लेकिन उसके ऊपर अब नियंत्रण है नहीं है अधिकार तो दुख होता है वहां पर कि मानसिक कर्मों का है वो नहीं है केवल वहां इसलिए भोग नहीं सकता उसको कि हमको मानसिक दंड भी मिलता है इस के द्वारा बोल कि कि तो जो भी होगा चोरी कर लेते हैं ना चोरी करने में क्या होता है वस्तु दिख गई अच्छी है ये तो बलवान नहीं होता है तब तो चुरा लेता है और बलवान होता है तो डाका डालता है लेकिन उसकी चीज नहीं है उसने मान लिया ना कि मुझे लेना है अब मेरी है ये तो लेने से पहले जो मन में संकल्प हुआ ये मिथ्या संकल्प है दोष है जो अपर, अपर, अपर, अपर, अपरिग्रह का नियम है ना इसलिए बनाया गया है यह दूसरे की चीजों को या अन, अनधिकृत चीजों को लेने का संकल्प मत करो ते में भी है और परिग्रह में फालतू अतिरिक्त जो है और परिग्रह उसमें भी मिथिया ही संकल्प होते हैं पड़े रहेंगे चीज कोई बात नहीं है तो मानेंगे तभी तो रहेगी ना वो चीज आएगी नहीं मानेंगे तो कैसे लेंगे उसको हाँ तो मतलब मना कर दिया गया है कि ये नहीं करना है फिर भी यदि बलात् कर रहे हैं तो वो आएगा उसमें दोष में आएगा जो नहीं है प्रतिबंधित जो हो गया है जो विधान में वही होता है नियम में वही आता है कर दिया जाता है ये करना है ये नहीं करना है तो जो निषेध वाला अगर है तो वो दोष में आ जाएगा और तत्संबंधित है वो आ सकता है लेकिन सीधे सीधे में नहीं आएगा अभी वो वो विहित अभी नहीं हो पाया है जितना विहित होता है वो तो दोष में आएगा ही वो कहता है ना देने वाला जो अधिकार देता है वो कर देता है ना जिसे हम आपने हमने आपको कर दिया है ना ये दूसरे की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे अभी अभी आप तो दिया आपको अभी आप नहीं, अगर आप पढ़ते हैं तो ये दोष में आ जाएगा नाम लेकर के हमने अभी नहीं गिनाया है तो इतना आपको कर दिया कि देखो इस सिद्धांतों के विरुद्ध होती है चीजें हेतु हमारा यही है कि सिद्धांतों से अधिकतम विरुद्ध होती है इसलिए नहीं पढ़ा है तो जो भी अब सिद्धांत के विरुद्ध होगा वैदिक सिद्धांत के उस आ जाएंगे तो उसमें जो नहीं कहा गया है तब भी आ जाएगा वो सामान्यु के बारे में वस्तु अब आपको नहीं रखना है अपने पास जो बाहर से कोई व्यक्ति आपको देता है कोई चीज तो वो आपको अपनी नहीं माननी है वो संस्था की होगी अब अपनी मान लेते हैं तो यहां से मानसिक दोष हो जाएगा कहीं भी होते हैं घर में रहते हैं घर में तो अपनी चीजों पर रहता है अपना आदि पर हम बाहर जितना भी क्षेत्र में व्यवहार करते हैं वहां भी बनाते रहते हैं चोरी आदि की प्रवृत्तियां वहीं से तो होती है ना शुरू दूसरे तो की चीज नहीं मानते मन भी मान लेते हैं, मेरा आइये हमते मानसिक दोष होते है तो ईश्वर हमको मानसिक दोषों का भी दंड दे, दे देता है इसीलिए क्योंकि वो जान पर रखता है नियंत्रण तो ज्ञान पर नियंत्रण केवल विद्वान रख सकता है दूसरा नहीं रख पाएगा जो लोग के होते हैं राजा प्रजा माता पिता हमारे केवल वाणी और शरीर तक रख सकते हैं नियंत्रण इससे आगे नहीं रख सकते ये इनको पता नहीं होता है अंदर मन में क्या होता है लेकिन ईश्वर मन में भी रखता भी रखता है कौन सा ज्ञान ठीक है कौन सा गलत है अगर पता नहीं होगा तो हमने जो पकड़ा है कैसे करेगा वो नियंत्रण को निर्णय ये भी उसको पता होता है तो इन सभी विशेषताओं के कारण है वो देवों का देव है विद्वानों का भी विद्वान है वो यहाँ के विद्वान किसी की मानसिकता को नहीं पकड़ सकते मन में क्या कौन संकल्प करने जा रहा है करने के बाद उसकी वाणी और प्रवृत्ति जब होगी वहां से पता लगेगा अनुमान से सीधा नहीं पता लगता है ये ले पता लगता है जिस समय वो आ जाएगी बात सामने उसी समय उसको पता लग जाएगा तो इन सभी दृष्टियों से क्या है वो विद्वानों का भी विद्वान है से अपने विद्वानों के प्रति श्रद्धा रखते हैं गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं। रखने से हमारा विकास होता है उन्नति होती है ऐसे ईश्वर परम गुरु है प्रति हमारा जितना अधिक विश्वास होगा निष्ठा श्रद्धा होगी उतना ही हमको लग... वो था अभिप्राय दो दृष्टिया जो हमारी बनती है एक हम बलात् अपने को दबाने पर दबते हैं अनुशासित हो श्रद्धा से भी हो सकते हैं तो दोनों ही चीजें ईश्वर में है चाहे इसके आधार पर मान लो या उसके आधार पर मान लो दंड के आधार पर मान लो तो भी ईश्वर की सिद्धि होती है वो है इतना बड़ा और श्रद्धा से मानो तो कोई कहने की जरूरत नहीं है वो तो है ही उसमें वो चीजें आगे बता दी उसने वो क्या है मित्र अद्भुत मित्र मित्र के ऊपर क्या होता है बलात् नहीं करता है व्यक्ति कर सकता है लेकिन मित्र वो होता है जो बराबर का होता है जैसा ये है वैसे ये है ये जहां जहां ये भाव रहेगा वही मित्रता होगी दोनों के दोष गुण बराबर होते हैं जिसमें यह चिता पक्की नहीं हो पाएगी वहां चल गया ना तो मित्रता नहीं रहेगी औपचारिकता हो जाएगी वहां खुल करके एक दूसरे की बात नहीं बता सकते वहा लेकिन मित्रों में क्या होता है हम उसको अपनी बात पूरी बता देते हैं तो इसीलिए बता देते हैं कि जिस स्तर का ये है उसी का मैं हूं तो मैं जिसका हूं उसी स्तर का ये है उससे क्या होगा मुझे नहीं दबाएगा ये।, ये नहीं मानते हैं कि ये भी दोष है करता है उनमें चोर चोर मसेरी भाई इसीलिए होते हैं ना कि वो कैसे कहेगा तू चोर है वो चोर है कहे तू क्या है, तो वो दबा नहीं सकता उसको इस कारण से फिर उसकी पट जाती है दोनों की ऐसे मित्रों में भी हमारा होता है जो भूल हम किए रहते हैं वही करता है अगले बार वो तो अब हम उसके आधार पर नहीं दबा सकते उसको बोल देंगे तू क्या करता है तो इसलिए अब दोनों की वो नीचे की मित्रता बच्चे से होती है बड़ों से नहीं होती है बच्चों से बड़, बड़ों से नहीं खेलेगा वहां से बूढ़े से कोई नहीं खेलता है ये रहते हैं, निकालते हैं। तो हमको लगता है लेकिन बूढ़े बूढ़े बैठते है जवान जवान बैठते है तो समान होता है और समान होने के कारण दबा नहीं सकता मूल कारण ये होता है में जो होता है वो दबाया नहीं जाता तो यहाँ जो लेना है वो ईश्वर हमको दबाव पूर्वक नहीं करता है अनुशासन वो दृष्टि से करता है वो यानी हमारी साथ साम्यता रखता है ऐसी भावना भी है ईश्वर के अंदर दबाने की भी हो सकती थी है उसमें लेकिन जहां हम नहीं मानेंगे वहां दबा लेगा लेकिन जहां हम नहीं दबाएगा वो यहां का व्यक्ति खाम का दबाता है उसको डर लगता है कि पता नहीं कल ये मेरा मानेगा कि नहीं तो आज ही इसको ऐसा कर दो कि मानना बेबस हो जाएगा व्यक्ति ऐसा करता है ईश्वर ऐसा नहीं करेगा ईश्वर की जब नहीं मानेंगे तो करेगा दंडित लेकिन पहले से यदि मान के चलते हैं तो मित्र जैसे व्यवहार करेगा फिर इसलिए कहा कि भी हो सकती हो जाएगी कभी कभी उसमें नहीं होगी होते हैं ना छोटे वालों के साथ नहीं हो पाती उनकी लेकिन ईश्वर भी इतना गुण होते हुए भी मान लेता है छोटे को ये इसका वैचित्र है ना नहीं चाहिए था इतना जो मतलब अंतर है योग्यता में वो कभी नहीं सामने बैठने देगा बराबर में वो हम नहीं बैठने देते साथ बराबर नीचे रखते हैं उसको पर हमें नहीं लगता है इतना श्रेष्ठ होते हुए भी फिर भी हमको बराबरी में स्वीकार करता है इतना सम्मान मतलब देता है वो यही उसकी क्या है विचित्रता है, और केवल मित्र ही नहीं है विद्वान ही नहीं है हमारा जो व्यवहारिक जीवन चलता है इसका भी आधार है मुख्य तो आधार वही है तो अब कह रहा है कि इसके लिए भी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है जिसे तुम दौड़ रहे हो दरिद्र नहीं है ईश्वर भी नहीं है इस ईश्वर को नहीं छोड़ा जा सकता है कि मुझे तो धन चाहिए मैं ईश्वर को क्या करूंगा कह रहा है कि अगर तुम्हें धन चाहिए तो ईश्वर के पास जाओ धन से भी रहित नहीं है वो विद्या तो है ही है उसके पास सुनाम वसुवस्ती है जो हमारा आश्रय है पृथ्वी स्वर्धि इन सभी का स्वामी है वो सारी चीजें उसकी ही है हमें धन के कारण की भी ईश्वर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए या नहीं बनता है अब जो व्यक्ति धन के कारण से ईश्वर की उपेक्षा कर रहा है तो निश्चय कर रहा है धन के कारण ईश्वर को छोड़ने की जरूरत नहीं है विद्या के कारण ईश्वर को छोड़ने की जरूरत नहीं है विद्या जो अधिक पढ़ने लगता है व्यक्ति वो संध्या उपासना नहीं करता है प्रायः उसको बधा दिखती है गुरु से विरोध नहीं करेगा वो उसको तो मान लेगा कि ये बाधक नहीं है लेकिन ईश्वर उसको बाधक दिखता है पढ़ने वालों को अधिक बुधक दिखता है ईश्वर तो यही है कि वो समन्वय नहीं कर पाता है कि भई विद्या का विरोध ही नहीं है ईश्वर या ये नहीं जानता है ईश्वर में विद्या है विद्वान कभी विद्या का विरोधी नहीं होगा शिक्षक कभी विद्यार्थी का विरोधी नहीं होगा तो ईश्वर भी यदि विद्वान नहीं तो हमारा कैसे विरोधी हो जाएगा हमारा विरोधी का मतलब अगर हम उसके अनुकूल चलते हैं उसको स्मरण करते हैं पर होगी हानि जैसे विद्वानों के विरुद्ध यदि चलता है विद्यार्थी होगी उसकी ऐसे तो ही ईश्वर के विरुद्ध अगर कोई विद्वान चलता है हानि होगी उसकी ऐसे धन के लिए भी है धन के लिए व्यक्ति फिर छोड़ता है ईश्वर को वर्तमान में जो चल रही है परिस्थिति है ईश्वर को आदमी नहीं मान रहा है इसलिए क्योंकि धंधा करना है उसको और ईश्वर के साथ विरोध नहीं है हाँ उसमें छल कपट के लिए नहीं मिलेगा स्थान बस इतना है विद्या में भी छल कपट के लिए स्थान नहीं मिलेगा अगर गुरु को मानते हैं तो ईश्वर को मानते हैं तो वहां प्रयोग नहीं कर सकते आप तो यहां भी धन में भी अगर ईश्वर को लेके चलते हैं तो धन का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे सदुपयोग करना पड़ जाएगा नहीं होता है स्वीकार अपने को हम स्वच्छता से धन का उपभोग करना चाहते हैं हर तरह से भोगना चाह बा के साथ धन कमाने में हो सकता है उसके धन कम हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा धन की प्राप्ति उसके होने पर ऐसा नहीं हो सकता इसलिए कहा कि वो वशुओं का बसी धनवानों का या धनों का भी आश्रय का भी आश्रय है वो और चारु मतलब हमारे कार्य में, में, हम जहां भी कर रहे हैं वहां पर वही अच्छा है सबसे यानी सबसे अच्छा काम करने वाला भी वही है सारे के सारे गुण उसके अंदर है। वो इनको कहा गया शर्मन श्याम तब सुमारे आश्रय में हम सुख वाले होंगे तो अर्थापत्ति से होगा यदि हम उसके विरुद्ध चल रहे हैं तो सुखी नहीं हो पाएंगे गुणों के धनवानों के जैसे विरुद्ध होकर के हम यहाँ नहीं सुखी हो सकते हैं ऐसे ही ईश्वर के अंदर ये सारे जो गुण हैं ऐसे होते हुए अगर उसके विरुद्ध चलते हैं हम तो कैसे सुखी हो जाएंगे तो सुखी यदि होना है तो उसके ही अनुकूल होके चलेंगे या उसके अनुकूल अगर हम चल रहे हैं तो दुखी नहीं होंगे ये भी हम ईश्वर के अनुकूल चलने से हम दुखी हो सकते हैं लग रहा है लोग के साथ हम तुलना करते हैं कि ये छूटेगा हमारा तो जो कुछ मिलने वाला है वो नहीं है ईश्वर में हो जाएगी हो जाएगी लेकिन चित्त में नहीं होता है फिर इसको हटाना है वो ही दोष है मंत्र उसके लिए संकेत कर रहा है कि ऐसा नहीं है कुछ भी हम अधिक प्रीति रखते हैं उसके और निकटता बनाते हैं हमको उतना लाभ होते जाएगा इसलिए जो योगी व्यक्ति होता है या विद्वान जो विद्वान जो वो ऐसे बड़े धनवानों की भी उपेक्षा कर सकता है, वो। कर देता है। तो उसके पास है तभी तो करेगा ना ऐसे कैसे कर देगा सप्रथ में रह करके ही सन्मन सुखी वाले होते हैं इसलिए हम हम आपके सानिध्य में आप से हमारा कभी द्वेष नहीं ईश्वर के प्रति में मित्रत्व में यानी निकट होने में मैत्री भाव में या संबंध जोड़ने में हमारी बुद्धि ऐसी विपरीत नहीं बने कभी तो जैसे ईश्वर के साथ विपरीत नहीं बने ऐसे आपस में भी हो सकता है ये यहाँ भी हम युक्त होकर के चलेंगे तब अधिक सुखी हो जाएंगे और प्रीति नहीं होती है तो दुखी रहे सकता है यहाँ ना भी हो पाए संस्कार के कारण अन्य किसी निमित्त से लेकिन अपने चित्त को ऐसा बनाना होगा तो ईश्वर से हम कर सकते हैं के प्रति अगर हमारी प्रीति बनी हुई है तो हमारे चित्त में रहेगा प्रीति और चित्त हमारा प्रीति युक्त है तो फिर यहाँ जैसा भी व्यवहार होगा उचित होगा फिर दूसरों के प्रति नहीं हो पाएगी द्वेश की भावना नहीं बनेगी हो सकता है हमको विरोध करना पड़ जाए उसको, लेकिन जाएगा नहीं हमारा दोष है तो विरोध नहीं होगा दोष पूर्वक तो करता हुआ भी दोष नहीं होगा यानी वो उल्टा चल रहा होगा तभी तो मना करेंगे ना उसको तो अगर हम प्रीति कहेंगे ना उसको फिर वही दोष करेगा तभी हम कहेंगे उसको तो इसमें प्रमाण यही होगा कि ईश्वर के प्रति अगर हमारी प्रीति बनी हुई है तो हम ईश्वर को नहीं सोचेंगे ना उसके समन्वय करके ही हम कहेंगे और करना चाहिए ऐसे ही अपने की तुलना से अगर वो बता रहे हैं उसको तो हो सकता है दोष होगा लेकिन ईश्वर की तुलना से अगर उसको दोषी कह रहे हैं तब नहीं ये दोष आपकी मित्रता में शक्की में ईश्वर सान्निध्य में हमको कोई अप्रीति प्रमाद अलस्य ऐसी स्थितियां नहीं बननी चाहिए मत्तिष्य से ईश्वर के साथ दूरी बनाना है समय है अवसर है लेकिन हम नहीं बना मिलेगा इन पंक्तियों से हमको ऐसा करना है जोड़ना है अपने